अपने मत का समर्थन करने के लिए जो पूर्वमीमांसा का भाष्यवाक्य तथा सूत्रवाक्य बताया था उसका अभिप्राय जैसा वृत्तिकार निकालना चाहते हैं ऐसा अभिप्राय नहीं है ये कह रहे हैं वृत्तिकार कहना चाहते हैं शाबर भाष्य का वाक्य तथा पूर्वमीमांसा का सूत्र वाक्य बता करके कि वेद मात्र कार्य या कार्यशेष परख ही है ऐसा पूर्वमीमांसा के सूत्र तथा भाष्य वाक्य का अभिप्राय है इसलिए उपनिषदे भी कार्य या कार्यशेष सिद्ध वस्तु को ही बताएगी स्वतंत्र सिद्ध वस्तु को उपनिषदे नहीं बता पाएगी ये जो वृत्तिकार का अभिप्राय है यह सिद्ध नहीं हो सकता मना यर्थक्यम अतदर्था अतदर्थानाम इत्यादि वाक्यों से इसे सिद्धांती बता रहे हैं इसके लिए ये कहा गया कि इस सूत्र वाक्यस्थ जो अनथक्यम अतदर्थानाम ये पद हैं दो ये बता रहे हैं अतदर्थ शब्दों में अनर्थक्य है अतदर्थ में तत्का अर्थ है क्रिया अतदर्थ का अर्थ निकलेगा अक्रियाार्थक दो शब्द हैं उनमें अनर्थक्य है उन तो सिद्धांति ने दो विकल्प करके मीमांसकों से पूछा अक्रियार्थक शब्दों में अनर्थक्य जो आप कह रहे हो उस अनर्थक्य का स्वरूप क्या है क्या अभिधेय भाव ये अनर्थक्य है या फलाभाव अनर्थक्य है जो क्रियाार्थक शब्द हैं उसमें अभिधेय अभाव रूप के मानते हो या फला भाव रूप अनर्थक मानते हो इस प्रकार की का विकल्प करके जब पूछा गया और उसमें से प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करते हैं ये मीमांसक तथा वृत्तिकार अभिधे भाव रूप अनथक्य अक्रियाक शब्दों में तो यह बताया गया कि सोमेन यजेत दधना जुहोती इत्यादि वाक्यस्थ सोम दधि आदि शब्दों में अभिधेया भाव मान्य की आपत्ति आएगी तो वहां फिर विधिवाक्य में अनाथ अभिधेय यानी रहित शब्दों का प्रयोग दद्यादि का वेद में हुआ यह मान्य का प्रसंग आएगा जो मीमांसकों को वृत्तिकार को इष्ट नहीं हो सकता इसलिए अभिधेय अभाव अनर्थक्य नहीं माना जा सकता इसे कहा जा रहा है और यदि दध्यादि शब्दों में ये दिखाना चाहेंगे मीमांसक की भले ही वे सीधे क्रियार्थक नहीं हैं लेकिन क्रियान्वयी जो दध्यादि हैं उनके वाचक हैं इसलिए सार्थक हैं वे क्रियान्वयी दध्यादि रूप अर्थ वाले हैं तो इसका निराकरण करते हुए ये कहा गया नैश दोष इस वाक्य से भाष्य में कि दध्यादि में कार्यशेषत्व जो आप मान रहे हो इसका अर्थ ये हुआ कि किस लिए मान रहे हो बताओ दध्यादि में अभिधेयत्व की सिद्धि के लिए कार्यशेषत्व मानते हो या स्वर्गादि फल की सिद्धि के लिए दध्यादि पदार्थों के साफल्य के लिए मानते हो कार्यशेष तो उसमें से अभिधेयार्थ अभिधेय के लिए उसमें अभिधेयत्व सिद्ध हो जाए दध्यादि पदार्थों में इसके लिए कार्यशेषत्व तो मानते हैं ये कहेंगे तो इसका निराकरण करते हुए कहा गया नहीं दोषक और ये बताया गया कि दध्यादि में कार्य शेषत्व होने पर भी दध्यादि शब्दों से दध्यादि रूप जो सिद्ध पदार्थ है उसको मात्र कहा जा रहा है न कि कार्यान्वयी दध्यादि को क्योंकि यह माना जाता है कार्यान्वयी अर्थ में शब्द की शक्ति मान्य की अपेक्षा अन्वयी अर्थ में शक्ति शब्द की मान्य में लाघव है और ये जो सोमेन येत तो इत्यादि वाक्यस्थ सोमादि पदार्थ है शब्द हैं वे केवल अन्वयी अर्थ को बताते हैं चाहे वो अन्वयी अर्थ क्रिया क्रियाअन्वयी रूप हो या अन्य सिद्ध वस्तु के साथ अन्वय रखने वाला हो अन्वय यानी संबंध सिद्ध अर्थांतर संबंधी अर्थ में भी शब्द की शक्ति रहेगी और क्रियान्वयी अर्थ में भी शब्द की शक्ति रहेगी इसलिए मानना चाहिए शब्द शक्ति के निर्धारण में अन्वयी अर्थ में शब्द की शक्ति है ये नये दोष इत्यादि का अर्थ बताते हुए टीकाकार ने कहा कि कार्यशेषत्वे शब्देन वस्तुमात्रम एव उपदिष्टम न कार्यशेष सत्य शब्दे अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है क्रियां प्रयोजन तस् इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की द्वितीय अंगीकर क्रियार्थत्व तो इति तो द्वितीयम सेलेना द्वितीय विकल्पम द्वितीय विकल्प कौन सा कि दध्यादि सिद्ध पदार्थों में कार्य शेषत्व दध्यादि में अभिधेयत्व के लिए मानते हो या फल के लिए मानते हो ये जो एक विकल्प किया गया था ना दध्यादि सिद्ध पदार्थ कार्य हैं। ऐसा आप क्यों मानते हो जो पूर्व पृष्ठ में भूत से कार्य शेषत्व शब्दार्थत्वाय फलाए वो विकल्पों में से प्रथम विकल्प का खंडन हुआ तो बचा द्वितीय विकल्प उस द्वितीय विकल्प की आश, तो स्वीकारोक्ति देते हैं सिद्धांती इसलिए कहते हैं अंगी तो क्रियार्थत्वं अंगीकर प्रयोजन तस्य तो कहते हैं क्रियार्थत्व ये सिद्ध पदार्थ का प्रयोजन है तो तस्य यानी भूत विशेष टीका भाष्य में जो तस् सर्वनाम है ना, वो सिद्ध पदार्थ विशेष जो दध्यादि है उसका परामर्शक है इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं तस्य का अर्थ तस्य भूत विशेष दध्यादे क्रियाशेषत्व फल फलम अंगी क्रियते इतर्थ तो दध्यादि सिद्ध पदार्थों में कार्यशेषत्व को स्वर्ग आदि फल के उद्देश्य से स्वीकार किया जाता है दध्यादि की सफलता के लिए कार्यशेष उन्हें माना जा रहा है ये तु प्रयोजनं तस्य इससे बताया गया ने द्वितीय विकल्प का अंगीकार किया गया आगे कहते हैं कि टीका में ही न तू शब्दार्थ। ब्रह्मणाजो क्रियार्थत्वं तू प्रयोजन तस्य। दध्यादि सिद्ध पदार्थों में कार्यशेषत्व माना जा रहा है उनमें स्वर्गादि फलवत्ता की उपपत्ति के लिए और जो तू शब्द हैं उस वाक्य में तू निपात वह तू यह निपात बता रहा है कि ब्रह्म तो कूटस्थ होने से ब्रह्म में फल के उद्देश्य से भी क्रियाशेषत्व वेदांती नहीं मानेंगे स्वीकार नहीं कर पाएंगे इसलिए कहते हैं न तू ब्रह्मण यानी ब्रह्मण फलम उद्देश्यपी क्रिया क्रियाशेषत्व न ऐसा तू शब्द बता रहा है अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है न चेतावता भवति इस वाक्य का अवतरण है टीका में नु भूत कार्यशेष्वांगीकारे स्वातंत्रेन कथम शब्दार्थता इति तत्र आह न चेती सिद्ध पदार्थ में भूत यानी सिद्ध पदार्थ और सिद्ध पदार्थ को कार्य कार्यशेष स्वीकार करने पर यानी क्रिया का साधन स्वीकार करने पर स्वातंत्रेन कथम शब्दार्थता तो सिद्ध पदार्थ में स्वतंत्र रूप से अभिधेयत्व तो कैसे सिद्ध होगा शब्दार्थता यानी अभिधेयता अभिधेयत्व तो कैसे सिद्ध होगा स्वातंत्र ने स्वतंत्र रूप से जब सिद्ध पदार्थ क्रिया का साधन है ऐसा आप स्वीकार कर रहे हो तो स्वतंत्र जो सिद्ध पदार्थ होगा माना जाएगा उसमें अभिधेयत्व तो नहीं है कार्य शेष जो होगा वही अभिधेय बनेगा ऐसा शंका करने वाले का अभिप्राय है तो कहते हैं इति एने इस प्रकार की शंका होने पर तत्र आह इस शंका का निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवती एतावता का अर्थ है सिद्ध पदार्थ को कार्य शेष स्वीकार करने मात्र से सिद्ध पदार्थ में कार्य कार्यशेषत्व मानने मात्र से सिद्ध पदार्थ अनुक्त हो रहा है अनुपदिष्ट है नहीं कहा जा रहा है उसमें अभिधेयत्व नहीं है ये नहीं कह सकते ये येता वता वस्तु अनुपदिष्ट नच भवती का अर्थ निकलेगा नच कान्वय भवती के साथ है टीकाकार इस वाक्य का अर्थ बताते हैं फलार्थम शेषत्व अंगीकार मात्रेण वता का अर्थ कर दिया दध्यादि पदार्थों की सफलता के लिए उनमें कार्यांग स्वीकार करने मात्र से दध्यादि पदार्थों का शब्दार्थत्व नष्ट नहीं होता शब्दार्थत्वम अशब्दार्थत्व भंगो नास्ति अर्थ है नष्ट नहीं होता है उसमें अभिधेय तो रहेगा ही शेषत्वस्य शेषत्व अप्रवेशात प्रवेशात क्यों शेषत्व रहेगा यानी शेषत्व स्वीकार करने पर भी दध्यादि सिद्ध पदार्थों में अभिधेयत्व तो क्यों रहेगा तो कहते इसलिए कि दध्यादि पदार्थों का जो स्वरूप है जो दध्यादि शब्दों का अभिधेय बन रहा है उस अभिधेय स्वरूप में शेषत्व का प्रवेश नहीं है शेषत्व अभिधेयत्व का प्रयोजक नहीं है इसलिए भले ही माना मान लिया जाए दध्यादि पदार्थों में तब भी दध्यादि पदार्थों में शब्दार्थत्व रहेगा यह अर्थ निकला यदि शब्दार्थत्व का प्रयोजक ये होता कार्य से सत्व तो माना जाता कि उसके बिना वो शब्दार्थता नहीं रहेगी तो आगे कहते हैं यदि नाम उपदिष्टम किम तव इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार यहां तक शुरू में जो दो विकल्प किए गए थे अनर्थक्यम अतदर्था नाम इस सूत्र वाक्यस्थ अक्रियाक शब्दों में अनर्थक्य के स्वरूप के विषय में दो विकल्प किए थे ना अक्रियाक शब्दों में अभिधेया भाव ये अनर्थक्य है अथवा अक्रियाक शब्दों में भला भाव अनर्थक्य है उसमें से अभिधेय भाव अनर्थक्य है यह जो प्रथम विकल्प था इसका निराकरण यहां तक हुआ ये बताया गया कि अभिधेयत्व क्रिया का शेष न मानने पर भी अक्रियाक शब्दों में भी अभिधेयत्व रहता है इसलिए अभिधेयत्व भाव रूप अनर्थक्य नहीं माना जा सकता अब उसमें जो द्वितीय है फलाभाव अक्रियार्थक शब्दों में फलाभाव ये अनर्थक्य का स्वरूप है इसकी शंका की जा रही है यदि नाम उपदिष्टम इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अनथक्यम फलाभाव इति पक्षम शंकते यदि इति कहते हैं अनर्थक्य का स्वरूप है फलाभाव अक्रियाक शब्दों का अनर्थक्य का अर्थ है निष्फलत्व उनका प्रयोजन न होना निष्फलता उनमें यह जो द्वितीय पक्ष है इसकी शंका की जा रही है यदि नाम उपदिष्टम किम तव तेना ये वृत्तिकार द्वारा शंका की जा रही है सिद्धांति के प्रति वेदांतियों के प्रति वेदांति कहते हैं यदि नाम उपदिष्टम यानी अक्रियाक जो शब्द है दध्यादि उनसे भी सिद्ध वस्तु कही जा रही है यानी अभिधेय भाव रूप अनर्थक के उनमें नहीं है ऐसा मान भी लेते हैं उनमें अभिधेयत्व वैदिक दध्यादि शब्द में अभिधेयत्व है उनका अभिधेय विद्यमान है ऐसा मान लेते हैं तो ऐसा मानने से तब यानी तब वेदांति न आप वेदांतियों का तेन पदार्थ पदों का दध्यादि रूप अभिधेय अंगीकार करने मात्र से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा कूटस्थ ब्रह्म सत्यादि शब्दों का अभिधेय बनेगा यह क्या आपका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है नहीं हो सकता अभिप्राय है वृत्तिकार का क्योंकि दध्यादि तो कार्यान्वयी होने से वृत्तिकार का कथन है वैदिक दध्यादि शब्दों का अर्थ बन गए और उनका फल हो गया अग्निहोत्र होम का जो फल है स्वर्ग आदि वही लेकिन ब्रह्म तो सत्यादि शब्दों का अभिधेय नहीं बन पाएगा इसलिए नहीं बन पाएगा वृत्तिकार के अभिप्राय के अनुसार वो कूटस्थ है मतलब कार्य अनन्वयी है दध्यादि तो कार्यान्वयी है तो कार्यान्वयी दध्यादि दृष्टांत से कार्य अनन्वयी कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म को वैदिक शब्द का अभिधेय नहीं कहा जा सकता उसे सफल नहीं कहा जा सकता इस प्रकार की शंका यहां पर यदि नाम उपदिष्टम किम तव तेना इति इस वाक्य से वृत्तिकार की इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए यद्यपि दध्यादि स्वतो निष्फलम अपि क्रिया द्वारा सफलत्वात् उपदिष्ट ये वृत्तिकार कह रहे हैं कि यद्यपि दध्यादि शब्द स्वयं तो निष्फल है दध्यादि पदार्थ लेकिन होमादि क्रिया के साधन बन करके उनमें सफलत्व आ जाता है अग्नि होत्रादि क्रिया के अंग बनकर के अग्निहोत्रादि क्रिया का जो फल है उसी फल वाले बन जाते हैं क्रिया द्वारा हाँ क्रिया से लेना अग्निहोत्रादि क्रिया और उन क्रिया के साधन बनकर करके क्रिया को माध्यम बना करके क्रिया का जो फल है उसी फल वाले उस क्रिया के साधन भूत दध्यादि भी बन जाएंगे तो यद्यपि यद्यप निष्पलम अपि क्रिया द्वारा सफलवाद क्रिया के द्वारा वे सफल होने से वैदिक वैदिकधना जोहति वाक्यस्थ शब्दों के द्वारा उपदृष्टे कथित किंतु आगे तथापि कूटस्थ क्रिया द्वारा भावात तेन दृष्टानतेन किम फल स आप वेदांतियों का जो ब्रह्म है वो तो कूटस्थ है का मतलब क्रिया का अंग नहीं है क्रियान्वयी नहीं है तो क्रियान्वयी न होने से क्रियांग न होने से क्रिया रूप जो द्वार है सफलता का सिद्ध पदार्थ स्वयं में तो असफली है स्वतः ऐसा वृत्तिकार का मानना है मीमांसकों का भी मानना है और क्रिया ही सफल होती है फलवती होती है और उस फलवती क्रिया का यदि कोई साधन बनता है सिद्ध पदार्थ तो वो भी क्रिया द्वारा सफल माना जाता है फलवाला हो जाता है तो दध्यादि स्वतः तो असफल है, निष्फल है, लेकिन अग्निहोत्रादि क्रिया को माध्यम बना करके अग्निहोत्रादि क्रिया का जो फल है स्वर्ग आदि उस फल वाले हो जाते हैं इसलिए सफलता आ जाती है इनमें ऐसे ब्रह्म भी दध्यादि पदार्थों की तरह सिद्ध हैं सिद्ध होने से स्वतः तो निष्फल ही माना जाएगा वृत्तिकार के अनुसार और मीमांसकों के अनुसार और उस सिद्ध वस्तु ब्रह्म को यदि सफल होना है तो जैसे दध्यादि सफल हुए क्रिया को माध्यम बना करके क्रिया द्वारा सफलताई उनमें ऐसे ब्रह्म को भी सफल बनना है यदि सत्यादि शब्दों का अर्थ बन करके सफल बनना है तो माना जाएगा कि उसमें भी सफलता का कोई न कोई द्वार होना चाहिए क्रिया रूप और ब्रह्म तो कूटस्थ है दध्यादि के तरह क्रियान्वयी नहीं है क्रिया का अशेष है शेष नहीं है अंग नहीं है तो क्रिया का साधन न होने से क्रिया रूप द्वार का अभाव हो जाएगा ब्रह्म की सफलता के लिए और वो सिद्ध वस्तु होने से स्वतः निष्फल है और सिद्ध वस्तु को सफल बनने के लिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि क्रिया को ही माध्यम बनाना पड़ेगा क्रियान्वयी बनना पड़ेगा और ब्रह्म कुटस्थ होने से क्रियान्वयी नहीं होगा क्रियान्वयी न होने से सफल नहीं हो सकता तो क्रिया क्रियाअन्वयी दध्यादि दृष्टान को दिखा करके क्रिया अनन्वयी ब्रह्म की सफलता कैसे सिद्ध होगी ये वृत्तिकार सिद्धांति से कहते हैं पूछते हैं कि तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादि क्रिया द्वारा भावात तेन न किम फलम तो ब्रह्म को कूटस्थ मानने वाले वेदांतियों के सिद्ध वस्तु ब्रह्म की सफलता के लिए क्रियारूप द्वार न होने से और क्रियारूप द्वार क्यों नहीं है तो ब्रह्म को क्रिया का शेष नहीं मान रहे हैं वेदांती कूटस्थ मान रहे हैं इसलिए तो तेन दृष्टान्त यानी क्रियान्वयी सिद्ध वस्तु के दृष्टांत से कूटस्थ ब्रह्म की सफलता कैसे सिद्ध होगी वृत्तिकार का अभिप्राय है अब सिद्धांती, उच्चते इत्यादि से दध्यादि दृष्टांतों से कैसे ब्रह्म की सफलता सिद्ध होती है इसे कह रहे हैं इत्यादि से, उच्चते इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में टीका को देखिए सिद्धांति का अभिप्राय टीकाकार स्पष्ट करते हैं भूतस्य साफल्य क्रिया एव एवं द्वारा नियम जो सिद्ध वस्तु है उसकी सफलता के लिए क्रिया एव एवं द्वारम यानी माध्यम तो माध्यम केवल क्रिया ही होगी ऐसा कोई नियम नहीं है सिद्ध पदार्थ की सफलता क्रिया का साधन बनकर के ही होगी ऐसा नियम नहीं है ये सिद्धांती कहते हैं दो प्रकार के सिद्ध पदार्थ होते हैं दध्यादि के तरह कुछ सिद्ध पदार्थ होते हैं जो क्रिया का साधन बन करके सफल होते हैं फल वाले होते हैं और कुछ सिद्ध पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान मात्र से सफल होते हैं जैसे रज्जु का उदाहरण यहाँ पर वही बता रहे हैं कि रज्जआ ज्ञान मात्रेन न साफल्य दर्शनाथ तो मंद अंधकार में रज्जू के अज्ञान के कारण रज्जू सर्प रूप से भास रही है अज्ञात है जब तक रज्जु और उसका विपरीत स्वरूप ज्ञात हो रहा है सर्पात्मक तो वो भय रूप अनर्थ प्रदान करता है रस्सी में सर्प का भ्रम भय उत्पन्न करता है और जैसे ही रज्जु स्पष्ट प्रकाश में रज्जुत्वेन रूपेन ज्ञात होती है तो रज्जु के ज्ञान मात्र से भय का हेतु सर्प दर्शन निवृत्त होता है और भय की निवृत्ति रूप फल संपन्न होता तो भय की निवृत्ति किसने की ज्ञात रज्जु ने रज्जु है सिद्ध पदार्थ तो रज्जु का ज्ञान होने मात्र से ही सिद्ध पदार्थ रज्जु का ज्ञान होने मात्र से ही भय की निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो रहा तो अपने ज्ञान मात्र से ही ज्ञान है अभिव्यक्ति तो अपनी अभिव्यक्ति मात्र से ही रज्जु भय निवृत्ति रूपी फल वाली बनी जैसे ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने पर भी रज्जु के तरह जब तक अज्ञात रहेगा तब तक तो ब्रह्म का जो विवर्त है भेद द्वैत और उसके ज्ञान से भय होगा द्वैत ज्ञान रहेगा द्वैत ज्ञान है भ्रांति और इससे भय होगा द्वितीय द्वैत भयम भवती के अनुसार और जैसे ही अद्वैत ब्रह्म अभिव्यक्त होता है अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप में ज्ञात होता है तो भय का हेतु जो द्वैत दर्शन है वह निवृत्त होने से भय की आत्यंतिक निवृत्ति होती है तो भय की आत्यंतिक निवृत्ति ये ब्रह्म दर्शन मात्र का फल हुआ तो ब्रह्म को किसी क्रिया के साथ साधनत्व रूपेण अन्वित होने की आवश्यकता सफल बनने के लिए नहीं है जैसे रज्जू को किसी क्रिया के साथ अन्वित हुए बिना ही अपने ज्ञान मात्र से साफल्य प्राप्त है वो सफल है ऐसे ब्रह्म भी अपने ज्ञान मात्र से ही सफल हो जाता है इसलिए सिद्ध पदार्थ दो प्रकार के हो गए एक ज्ञात होने मात्र से सफल होने वाले और दध्यादि के तरह कुछ सिद्ध पदार्थ हैं उनके ज्ञान मात्र से उनमें सफलता सिद्ध नहीं होती उन्हें फिर क्रिया का अंग बनना पड़ता है अपनी सफलता के लिए इसलिए नियम नहीं किया जा सकता कि वही सिद्ध पदार्थ सफल होगा जो क्रियांग होगा क्रिया का साधन बनेगा यानी सिद्ध पदार्थ के सफलता का द्वार क्रिया ही होगी ऐसा नियम नहीं है सिद्ध पदार्थ का ज्ञान भी सिद्ध पदार्थ के सफलता में माध्यम बनता है इस अभिप्राय से उच्चते इत्यादि से सिद्धांती ब्रह्म को कूटस्थ रख करके भी ज्ञान का विषय बनकर के सफल बन जाएगा ये दिखा रहे हैं कि उच्यते अनावगत आत्मवस्तुपदेश तथा भवितुम अर्हति अनवगत जो आत्मा है अवगत का अर्थ है ज्ञात प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से ज्ञात को तो कहा जाएगा अवगत और अनवगत का अर्थ हो जाएगा जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात नहीं है निश्चित नहीं है तो प्रमाणांतर से अज्ञात जो आत्मवस्तु है उसके उपदेश को अने उसके बोधक वाक्य को तथा वा भवितुम अर्ती का अर्थ है वैसा ही समझना चाहिए जैसा दध्यादि का उपदेश है दधाज्योति इत्यादि में वे सफल दध्यादि का उपदेश है लेकिन उस दृष्टांत में और दारिष्टांत में थोड़ा वह लक्षण यह रहेगा कि दृष्टांत गध्यादि तो क्रियान्वयी बन करके सफल है और ब्रह्म ज्ञात होने मात्र से ही सफल होगा तो यहां अनावगत आत्मवस्तु उपदेश शब्द से लेना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य जो ब्रह्म के प्रतिपादक है वे भी तथा यानी दध्यादि के तरह ही दध्यादि के बोधक वाक्यों के तरह ही सफल है सफल सिद्ध वस्तु के बोधक है तथ्य भवितुम अ रहती तो के आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से अवगत हुआ जो ब्रह्म है उस ब्रह्मावगति का ब्रह्मा यानी ज्ञान का फल बताया जा रहा है कि तद अवगत्या मिथ्या अज्ञानस्य से संसार हेतुत्ति प्रयोजन क्रिय थे इति अविशिष्टम अर्थवत्व क्रिया साधन वस्तु न तो तद अवगत्याने सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म है उसके ज्ञान से क्या होगा जो मिथ्या अज्ञान है मिथ्या अज्ञान का विशेषण है संसार हेतु वो संसार का हेतु है तो संसार का कारणभूत मिथ्या अज्ञान की निवृत्ति ये अद्वैत ब्रह्मज्ञान का फल है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से अवगत हुए ब्रह्मज्ञान का फल है संसार के कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति ये प्रयोजनम क्रियते किसे तो तदवगत्या ब्रह्मज्ञान से यह प्रयोजन संपन्न होता इति अविशिष्ट अर्थवत्व क्रिया साधन वस्तुपदेश तो क्रिया साधन वस्तु क्रिया का अंगभूत जो सिद्ध पदार्थ क्रिया साधन वस्तु शब्द का अर्थ है क्रियांग सिद्ध पदार्थ दध्यादि और उनका उपदेश यानी उनको बताने वाला दधना ज्योति इत्यादि वेदवाक्य उन वेदवाक्यों के साथ सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि कूटस्थ सिद्धवस्तु ब्रह्मा बोधक ब्रह्म उपदेशक वाक्यों की अविशिष्टम यानि समानम अर्थवत्व यानी अर्थवत्ता सफलता तो जैसे दधा ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि पदार्थ सफल सिद्ध वस्तु को बता रहे हैं ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि पद भी सफल ब्रह्म को बताते हैं वो भी सिद्ध वस्तु सफल ब्रह्म है सिद्ध वस्तु होने पर भी सफल है क्योंकि उसके ज्ञान का फल है अनर्थ संपूर्ण संसार के हेतुहूत अज्ञान की निवृत्ति ये फल है तो अज्ञान निवृत्ति रूप फल वाला यह ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म ऊटस्थ सिद्ध वस्तु होने पर भी सफल है ये कहा गया आगे भाष्य में है अपीच इत्यादि इसका उत्तरण लिखने से पहले टीकाकार ये जो वाक्य हुआ उच्चते से लेकर के क्रिया साधन वस्तु वस्तुपदेशन यहां तक इसका तात्पर्य बताते हैं एक तो अनावगत आत्मवस्तूपेश तथा भविम अर्ति यहाँ तथा शब्द है उस तथा शब्द कार्थ करते हैं टीकाकार तथा यानी दध्यादिवर्थ तो जैसे दध्यादि सफल है ऐसे ब्रह्म भी सफल है दध्यादि सफल सिद्ध पदार्थ है ऐसे ब्रह्म भी सफल सिद्ध पदार्थ हैं तो दध्यादि ये तो हो गए और वो दध्यादि सफल सिद्ध पदार्थ दधना ज्योति इत्यादि वेद वाक्य से कहे जा रहे हैं ऐसे सफल सिद्ध वस्तु ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य से कहा जा सकता है इसलिए अक्रियार्थक सत्यादि शब्द होने पर भी अनर्थक नहीं है उनमें अनर्थक्य नहीं है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अतदर्थानाम अनर्थक्यम का अर्थ अक्रियार्थक शब्दों में फलाभाव अनर्थक्य है हाँ ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि पदों में सिद्ध वस्तु ब्रह्म परकत्व होने पर भी अन्य नहीं है सफलता होने से फलाभाव रूप अनथक्य नहीं है इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा तथैव यानी दध्यादिव एव इत्यर्थ आगे लिखते हैं टीकाकार कि दृष्टांत और दृष्टान्त में थोड़ा वैषम्य भी है थोड़ा वैषम्य होने मात्र से भी उतने अंश में तो दृष्टांत दिया भी नहीं जा रहा जिस अंश में दृष्टांत की समानता है दार्शनांत में उसी अंश में माना जाता है उदृष्टान्त इसके लिए कहते हैं कि दध्यादेह है क्रिया द्वारा साफल्यम ब्रह्मणस्तु स्वतः विशेषे सत्यपी वेदाता सफलभूताकत्व मात्रेण दध्यादि उपदेश साम्यम इति अन्व्यम तो ये कहते हैं दध्यादे क्रिया द्वारा साफल्यम दध्यादि पदार्थ सिद्ध होने पर भी क्रिया के शेष बन करके सफल हो रहा है और ब्रह्म रूप जो दार्टान्त है वो तो स्वत ही सफल है ज्ञात होने मात्र से ही भय की निवृत्ति संसार भय की निवृत्ति रूप फल संपन्न होता है इसलिए कहते ब्रह्म नी स्वतः साफल्यम ऐसा लगाना ब्रह्म ब्रह्म में तो स्वतः ही सापल्य है <coughs> इति विशेषे सत्यपि भी यानी इतना भेद रहने पर भी दृष्टान्त दृष्टांत में विशेष का अर्थ है भेद वैलक्षण्य तो इतनी विलक्षणता दृष्टांत की दृष्टान्त में होने पर भी <coughs> ब्रह्म में स्वतः सफलता है और दध्यादि में क्रिया द्वारा सफलता है दृष्टांत हाँ, और दृष्टान्त में इतना वैलक्षण्य है तो भी आगे कहते हैं नहीं होता है कुछ तो वैलक्षण्य रहेगा ही तभी दृष्टांत दार्टान्त भाव है तो विशेषे सत्यपी वेदांता सफल भूता तो जो वेदांत है उपनिषदे हैं उनमें सफल भूतार्थकत्व मात्रे तो उपनिषदों में सफल जो सिद्ध पदार्थ है भूत यानि सिद्ध पदार्थ भूतार्थ तो कूटस्थ सिद्ध पदार्थ वो कूटस्थ सिद्ध पदार्थ कौन है ब्रह्म तो वेदांता नाम सफल भूता दध्यादि उपदेश साम्यम तो दध्यादि को बताने वाले वाक्य भी सिद्ध पदार्थ को बताते हैं सफल सिद्ध पदार्थ को बताते हैं और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत भी सफल सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बताते हैं इसको लेकर के समानता सफल सिद्धार्थ बोधकत्व ये धर्म दोनों में समान है इति अनवद्यम यानी इसलिए क्या है निर्दोषता है कोई दोष नहीं है दृष्टांत दारिष्टान्त में थोड़ी विषमता ये दोष नहीं है क्योंकि उस अंश में ये दृष्टांत भी नहीं है दारिष्टान्त में दृष्टांत की द्वारा जिस अर्थ को सिद्ध करना है सफलता को सफल सिद्ध अर्थ बोधकत्व को वो यहाँ पर विद्यमान है इसलिए कोई दोष नहीं है अनवद्यम का है निर्दोषम अवध्यम का होता है दोष अनवध्यम का हो जाएगा दोष राहित्यम अब अभी ब्राह्मणो न हत्य इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इदानीम इत्यादि से अभी तक के ग्रंथ से वेदांत सिद्ध वस्तु ब्रह्म के बोधक हो सकते हैं इसे समझाने के लिए मीमांसा का ही दध्यादि सिद्ध वस्तु को बताने वाले वाक्य को दृष्टांत के रूप में रख करके वेदांत दध्यादि सिद्ध पदार्थ के बोधक मीमांसा वाक्य के तरह सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बता सकते हैं ये कहा और उनमें साफल्य भी रहेगा अब मीमांसा का ही कर्मकांड का ही जो निषेधात्मक वाक्य है ब्राह्मणो न हंतव्य महिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि कई एक निषेध वाक्य है उन निषेध वाक्यों को दृष्टांत के रूप में बताकर के ये बताया जा रहा है कि उपनिषद यानी ज्ञान कांड कर्म कांड के निषेधवाक्य के तरह सिद्ध अर्थ के बोधक हो सकते हैं निषेधवाक्य भी सिद्धांती कह रहे हैं कर्मकांड में आए हुए निषेधवाक्य सिद्ध वस्तु के बोधक है, है? उपनिषद वेद में भी है हाँ वेद का है भाष्य में तो कहीं भागवत का उदाहरण ही नहीं है ऐसा दशम पीठाधीश कई बार कहते थे तो वो तो जैसे उसमें भी है सत्यम परम धीम ही का अर्थ खाली भागवत का ही थोड़ा ही है भागवत में भी वेद के तरह शब्द प्रयोग हो सकता है लेकिन वो अपूर्व रूप से भागवत का है ये नहीं कहा जाता है हा? हाँ हाँ उसका उदाहरण आता है हा? लेकिन ये भागवत का उदाहरण नहीं है मीमांसा का ही उदाहरण है क्या ना वो कर्मकांड में ब्राह्मणों न हंतव्य कर्मकांड का वाक्य निषेध वाक्य वेद का वाक्य है, वैदिक है तो ये वेद वाक्य है ब्राह्मणों न हंतव्य इस वेद वाक्य के अनुसार यानी जितने भी निषेध वाक्य हैं मीमांसा में उनका अर्थ बताया जा रहा है कि ये सिद्ध अर्थ हैं सिद्ध के बोधक है, और उनको दृष्टांत बना करके सिद्धांत बताना है दार्टान्त बताना है कि ब्रह्म के बोधक उपनिषद वाक्य भी ब्रह्म सिद्ध होने पर भी ब्रह्म में प्रमाण हो सकते हैं अनर्थक नहीं है जैसे निषेध वाक्य कर्मकांड में आए हुए सिद्ध अर्थ के बोधक होने पर भी सफल हैं, अनर्थक नहीं है निषेधवाक्यों को अनर्थक मानना मीमांसकों को भी अभीष्ट नहीं है और वो सिद्ध सिद्धांती कहेंगे जैसे आपके निषेधवाक्य सिद्ध वस्तु के बोधक होने पर भी अनर्थक नहीं है ऐसे ज्ञानकांड सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक होने पर भी अनर्थक नहीं होगा सफल होगा और सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपादन हो सकता है कार्य अन वी सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ये आगे अपिच इत्यादि से बताए बताने जा रहे हैं भस्कर भगवान इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिद पूर्णात पूर्ण